विद्यमान पदार्थ की विद्यमान नहीं होती है असत मतलब अविद्यमान असठ पदार्थ का अस्सी तो होता है अर्थात अवि काल त्रयोगी क्या लिखा बात जिसका तीनों कालों में नहीं अहत्वपूर्ण है और इसको अच्छी तरह कालों में किसका अभाव नहीं होता है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म का का का तो ब्रह्म सत्येको और आपने क्या लिखा था आगे सत तो ऐसा कर लेना फिर तो यश से कदाचित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 ये इस प्रसंग में असत को ऐसा समझना है नहीं ऐसे कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और क्या आपका सस विषाण सस विषाण पुत्र असत है और जगत अमीरवशनी है ऐसा कह देते हैं ना तो ये असत की परिभाषा यहाँ के लिए है जो बताई जा रही है कि जो कभी होते है जिसका कभी भाव होता है और कभी अभाव होता है उसे क्या कहते हैं असत तो ये न, है ना सत भिन्न जो असत कहते हैं सच हो गया ब्रम और उससे भिन्न शीत उष्ण सुख दुख घटपट ये सभी कैसे हो गए असत हो, हो, हो गए अच्छा अब देखना यहाँ असटाकर्थ है अविद्यमानस पे और न से क्या अविद्यमानस न ना, नादे लिखा है ना अविद्यमान कौन शीत उष्णा दे शीत उष्णादि और उनके कारण कारण सहित शीतोषण आदि लग जाएगा कारण का नहीं होता है यहाँ पर न अस्तित्व और भावा कर्थ भवनम या अस्थित फिर ही करते क्योंकि प्रमाणी रूप मानम प्रमाणों के द्वारा निरूपण करने पर कारण सहित शीतोषणादि सत सत्वस्तु संभव नहीं होती है सत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 वेदांत में वस्तु का चीज है सत्य अब ये देखना ही सा विकार है और या, क्योंकि वह विकार है कौन सी सोचना जी ये विकार है विकार कहते हैं आने जाने वाली वस्तु को जो क्या विकारा वे विचरित तो और विकार वे विचरित होता है विकार वे विचरित होता है मतलब परिवर्तित होता है और विकार परिवर्तित, परिवर्तित है। होता है परिवर्तित होता है जो परिवर्तित होता है या नष्ट होता है अर्थ क्या परिवर्तित होना और नष्ट होना और विकार परिवर्तित होता रहता है अब देखिए यहाँ पर घट को ऐसा ना मिट्टी पहले क्या होती है चून चून के बाद उसमें गीला करेंगे तो उसको क्या कहेंगे पिंड पिंड कहेंगे ना और उसको घट बनाएंगे तो घट और फूट जाएगा तो कपाला और टूटेगा कपाली थोड़ा ध्यान देना कि पहले मिट्टी पहले क्या है मिट्टी में कौन सी अवस्था है चूनकू जब मिट्टी चूर्ण है चूर्ण कौन है मिट्टी। तो मिट्टी चून से अलग तो मिट्टी नहीं है ना या मतलब कहेंगे चूर्ण मिट्टी से अलग चून मिट्टी ही है तो उसमें अवस्था क्या है मिट्टी की चूनकू और इसके बाद जब पिंड बनाना तो पिंड मिट्टी से अलग है क्या पिंड तो मिट्टी ही है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 चूनक अवस्था तो होने से मिट्टी का क्या नाम हो गया अवस्था होने से मिट्टी का नाम क्या हुआ चुना नहीं क्या कहेंगे हाँ और पिंडा किसकी होगी मिट्टी की तो पिंड अवस्था होने से मिट्टी का क्या नाम हुआ और फिर कौन सी अवस्था होगी मिट्टी की तो घटत तो अवस्था होने से मिट्टी का क्या नाम होगा और जब फिर कपालत व्यवस्था होगी तो मिट्टी का क्या नाम होगा यहाँ मिट्टी देखो चूण मिट्टी है पिंड मिट्टी है घट मिट्टी है कपाल मिट्टी है मिट्टी से अलग है क्या तो परिवर्तित मिट्टी हुई की अवस्थाएं परिवर्तित अवस्था मतलब विकार तो विकार परिवर्तित होते रहते हैं विकार हाँ विकार परिवर्तित होते रहते हैं अच्छा ये तो यहाँ की स्थिति है ना अब कोई पदार्थ है ना उसमें कभी आए गुण आएगा कभी उसमें गुण आएगा तो सीख उसमें भी परिवर्तित होते रहते सुख दुख भी परिवर्तित होते रहते तो अब पंक्ति आप लगाएंगे घटादी संस्थानम में ना तो ध्यान देंगे आप संस्थान का अर्थ है यहाँ आकृति संस्थान का क्या अर्थ है आकृति न्याय न्याय वैसे वैशे सिद्धांत में आकृति और जाति में भेद है न्याय वैशे सिद्धांत में क्या है जाति और आकृति में भेद है इसे घट में कौन सी जाती है घटक तो कम आकृति है आक्रती। गो में जाती कौन है गोत् और शासनादि मत को वो आकृति कहते हैं और ऐसा कहना है नयायिकों का वैशेकों का की जाति तो अतिय है और आकृति दिखाई देती है आकृति और जाति कैसी है अत है और आकृति दिखाई देती है ये नयायिक वैशेषिकों का कहना है पर पूर्व मीमांसा ऐसा मानते हैं की जाति आकृति से अलग कुछ नहीं है जाति आकृति से अलग हाँ जो आकृति है ना आकृति मतलब एक असाधारण घर में सबका है कि जिसमें गो की आकृति अलग है महिष की आकृति अलग है और मनुष्य की आकृति अलग है तो आकृति गो की आकृति किसमें रहेगी गो, गो, गो. है में आकृति किसकी जिसकी आकृति है उसी में रहेगी तो गो की आकृति किसमें रहेगी तो महेश की आकृति किसमें रहेगी तो गो की जो आकृति है ना तो मीमांसकों के अनुसार वो गोत् गो की आकृति क्या है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 तो अब आप ध्यान देना कि जो घटा दी संस्थान मतलब तो घटा दी थी आकृति दी थी घट की आकृति क्या होगी घटत जो दिखाई देता है ना घट की आकृति जो उसका असाधारण धर्म है उसको भी घटत कहते कि घट की आकृति घट मिट्टी है कि नहीं है घट मिट्टी से अलग तो नहीं है तो घट की आकृति मिट्टी से अलग उपलब्ध होगी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 घट वकृति आकृति, फट तो मनुष्य आकृति क्या है जैसे ऐसा लगाना या था चक्षुपाणम जैसे चक्षु के द्वारा निरूपण करने पर जैसे चक्षु के द्वारा निरूपण करने पर या निरूपण करने मतलब देखने पर कह सकते हैं जैसे चक्षु के द्वारा निरूपण करने पर मिट्टी से अतिरिक्त घटादी आकृति की उपलब्धि न होने से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 तो वो तट को छोड़ करके तट की आकृति उपलब्ध होगी ये बात आई पट को छोड़ कर मतलब पट से भिन्न स्थान में मिट्टी को छोड़ कर मतलब मिट्टी से भिन्न स्थान में ये मतलब है कि मिट्टी को छोड़कर घटादी आकृतियों की उपलब्धि ना होने से असत है कौन सा असत है घटादी संस्थान कौन सा असत है और घटादी संस्थान को ही यहाँ पर विकार कहा गया है क्या कहा गया है विकार गया है ना घटादी आकृतियां अभी तो क्या है विकार है ना तो कभी घटत तो होगा कभी क्या होगा पिंडत होगा कभी चूणत होगा बदलते रहते हैं ना तो पंक्ति लगाना जैसे चक्षु के द्वारा निरूपण करने पर मिट्टी से अतिरिक्त घटादी घटा मिट्टी को छोड़कर घटादी की आकृतियों की उपलब्धि ना होने से किसकी उपलब्धि नहीं होती है घटादी की उपलब्धि घटादी की आकृति को घटादी की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 घट की आकृति घटतत्व है तो घट की आकृति को तो छोड़कर मिट्टी रह सकती है कि नहीं रह सकती है तो कभी पिंड रूप में रह जाएगी कभी कपाल रूप, रूप में रह जाएगी है ना घट भी आकृति को छोड़कर मिट्टी तो रह जाएगी मिट्टी को छोड़ करके घट भी, भी आकृति रह पाएगी घट भी आकृति मतलब घटत आकृति पिंडत्व आकृति चूनत्व आकृति ये मिट्टी को छोड़कर रह पाएगी इसलिए असत है असत कौन है घट आदि की आकृति ये ध्यान देना तथा सर्वोविकारा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 कारण जल और उष्ण का कारण क्या है तो यह शीत उष्णाधि विकार ये अपने कारण को छोड़कर उपलब्ध होते हैं कहीं स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होते कारण को छोड़कर स्वतंत्र रूप ऐसी उपलब्ध होते हैं इसलिए कैसे हैं ये असत है राजगन ध्यान देना यहाँ शीत उष्ण का प्रसंग है ना तो शीत उष्ण तो जल स्वरूप नहीं है जल में रहने वाले है जल में शीत जल में रहने वाला है उष्ण तेज में रहने वाला है उसी प्रकार जो है ना घटादी आकृतियां जो है ये घटरूप मिट्टी आदि में रहने वाली हैं इसलिए यहां संस्थानकार थे व्यक्ति नहीं किया जाति किया है श्रीतृष्ण के प्रश्न साथ में दे रखा है कि जल श्रीतृष्ण ये जल और तेज का स्वरूप नहीं है जल और तेज की आश्रित रहने वाला है इसलिए वैसा अर्थ वहाँ किया हमने घटादी संस्थानकार थे घटाजी की आकृति इसलिए अर्थ किया है श्रीतृष्ण को ध्यान में रखकर और ध्यान देना लग जाएगा कि सभी विकार चाहे वो विकार आपका हो या जगत हो जगत भी विकार है वो ब्रह्म से अतिरिक्त उपलब्ध होता है न? जगत विकार परमात्मा से परमात्मा को छोड़ कर उपलब्ध न होने के ना असत है परमात्मा को छोड़कर जगत उपलब्ध होगा परमात्मा के बिना तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा ना तो परमात्मा के बिना उपलब्ध ही नहीं होगा इसलिए असत है पंक्ति लगाएंगे और भी बताते हैं चले आगे जन्म प्रध्वंसा व्यायाम प्राक उध्व अनुपलब्ध है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 नाश के पहले विकारों की उपलब्धि न होने के कारण वो कैसे है ये अच्छा असर्थ है चाहे घट लेना घट पटा भी अपनी उत्पत्ति से पहले उपलब्ध होते हैं।, हैं।, हैं, हैं और विनाश के बाद उपलब्ध होते हैं इसलिए कैसे है ये असर्थ है और शीत उठना भी इसी प्रकार उत्पत्ति के पहले उपलब्ध नहीं होते और ध्वंस के बाद उपलब्ध असर्थ है सभी विकार में जगत भी ले लेना जगत भी कैसा है असत है क्योंकि तीनों कालो में नहीं रहता है अच्छा परमात्मा की उत्पत्ति होती ध्वंस होता वो हमेशा रहता है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 विकार के कारण से अपनी उपलब्धि ना होने के कारण विकार असत है और विकार के का कारण की विकार का जो कारण है उसका भी तो कोई कारण होगा तो विकार के कारण की उपलब्धि नहीं होगी अपने कारण, कारण, कारण, कारण से और फिर वो जो वस्तु भी उसका भी कोई कारण होगा तो उसके कारण से उसकी उसके अतिरिक्त उपलब्धि तो ऐसे ही जो है ना सब का अभाव करते जाएंगे तो सब तो क्या होगा की अंत में अभाव भी बचेगा ऐसी पूर्वी की शंका है शंका लगाना मृदादी कारण कारण मिट्टी आदि कारण घट का कारण मिट्टी है ना मिट्टी आदि कारण के और उसके कारण के देखो मिट्टी का मतलब है पृथ्वी मिट्टी का क्या मतलब है और उसका कारण क्या हो गया मित्टी। जल मिट्टी तो ना पृथ्वी हुआ और पृथ्वी का कारण क्या है जल जल से पृथ्वी उसको वेदांत मानता है तो उसका कारण क्या हो गया जल और जल का कारण क्या है जल का कारण क्या है लगाना मिट्टी आदि कारण की मिट्टी कारण है ना किसका कारण घटका मिट्टी आदि कारण की और से यहाँ पर तस्य तस्कार तत्कारणम ऐसा समास क्या लेना है मिट्टी मिट्टी में लो पृथ्वी तो मिट्टी का कारण क्या होगा फिर जल और फिर तत्कार तो क्या लेना है जल है ना तो उसका जल का कारण क्या हुआ थे लगाइए मिट्टी आदि मिट्टी आदि कारण की मिट्टी आदि कारण के और उसके कारण के मृदा आदि कारण से चारण लग जाएगा मिट्टी आदि के कारण और उसके कारण की मतलब मिट्टी के कारण की उसके कारण से अतिरिक्त उपलब्धी ना होने के कारण उनका असत्व है उनका पंक्ति एक बार दोबारा लगाएंगे आप इसको अच्छा लगा है ना तो में ऐसा करना मृदादी कारण से से तट कारण से तरण अनुपलब्ध है असत्वम तो पंक्ति में एक एक को लगाइए पहले लगाना मृदा कारण से मृद आदि अच्छा एक ऊपर तो आ गया एक बार ठीक है जैसा बताया मिट्टी आदि कारण और मिट्टी आदि के कारण के कारण की लग जाएगा तद कारणस का क्या अर्थ हुआ मिट्टी आदि के कारण के कारण की उसके कारण से अतिरिक्त उपलब्धि न होने के कारण उसके कारण से अतिरिक्त उपलब्धि न होने के कारण, के कारण।, के कारण है। अब ध्यान देना जब मिट्टी कारण लेंगे तो किस कारण से अतिरिक्त तो उसकी उपलब्धि नहीं होगी जल कारण से अतिरिक्त उपलब्धि नहीं होगी लग गया और जब मिट्टी आदि के कारण का कारण लेंगे मिट्टी आदि के कारण मिट्टी आदि का कारण क्या होगा उसका कारण उसकी उसका कारण क्या होगा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 असत्य जिसमें रहता है उससे क्या कहते हैं असत्य तो उनकी समझ में आ रही है आ, मिट्टी का एक कारण मिट्टी मतलब पृथ्वी तो मिट्टी का कारण क्या हुआ जल हाँ। मिट्टी आदि ठीक है तद कारण तब से क्या लेना है तो मिट्टी आदि कारण का कारण है मिट्टी आदि कारण हो गए उसका कारण जल ठीक है और उसका कारण तेज ठीक है ठीक है तेज तक है और आगे फिर चलता जायेगा तो यहाँ तेज तक ही है टेस्ट तक है चार चातर सत्वे और उसका अभाव होने पर उसका तो अभी टेस्ट तक आया था ना और फिर उसका अभाव हो जाएगा ना तो मिट्टी आदि के कारण के कारण का अभाव तो देख लेना टेस्ट तक तो पहले आया ना फिर उसका कारण वायु आएगा hmm. और उसका अभाव होने पर सब के अभाव का प्रसंग होगा चातर सत्वे और उसका अभाव होने पर क्या होगा सबके अभाव का ये शंका होगी पूर्व पक्ष है तो सिद्धांती कहता है ना ऐसा नहीं कहना सबके अभाव का प्रसंग नहीं होगा ना मतलब ऐसी शंका नहीं करना क्योंकि सभी स्थानों पर दो बुद्धियों की उपलब्धि होती है सभी स्थानों पर दो बुद्धियों की उपलब्धि होती है ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो सर्वत्र बुद्धि दो जो उपलब्धि हेतु है पंचमी है ना हेतु में पंचमी युक्ति होती है ऐसा नहीं कहना क्योंकि सर्वत्र दो बुद्धि उपलब्ध होती है तो कौन कौन सदबुद्धि और असदुद्धि सुनो जैसे कहेंगे ना कि अस्थि बोलते हैं ना अस्थि तो अस धातु से शत्री प्रत्यय करके क्या क्या लटा शत्री संस्कृत आप अपना तो समाना दिखाने तो अस धातु से शत्री प्रत्यय करने पर क्या बनता है सत्य क्या बनता है, सत बनता, है। सत बनता है पत्रम सत पुष्प सत्य सत्य ब्रह्म सत्य सत्य सत मतलब है सत्य क्या मतलब है अस्थि के अर्थ में ही सत पत्रम साथ पुष्पम सात फलम सत्य अब ध्यान देना सत्य रूप पुल्लिंग में कैसे चलेंगे सन सं, संतो संत पुल्लिंग में क्या बन जाएगा उसका सन सन सत्यारापरिक है सत्य सत क्या है और नपुंसक लिंग में सबोर नपुंस्कार से भी भक्ति का लुक होता है तो फिर क्या रहता है तो रहेंगा? सत ही रहेगा सत रहेगा ना तो पत्र पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तीनों नपुंसक शब्द है पत्र शुष्प सतम सत ब्रह्म शब्दी में ब्रह्म सकेंगे और वो जब स्कूल में बोलना है तो सत्य क्या बनेगा सन सन बनेगा ना तो ऐसा कह सकते हैं कि घटा सन पटा सन मठा सन है घट है पट है मठ है दंड है बोल सकते हैं ना तो सन का क्या मतलब है सत्य तो ध्यान देना जब कहा जाए सन घटा संस्कृत में घटा अस्थि और अस्थि घटा दोनों बोल सकते है न करता है का आगे प्रयोग करते हैं नियत है तो ध्यान देना घटासन बोलो या सन घटा तो यहाँ पर एक सद्बुद्धि सदबुद्धि घटबुद्धि क्या ये सद्बुद्धि है एक तो? सद्बुद्धि दो बुद्धिया है ना अच्छा अब ध्यान देना जब बोले सनपटा तो यहाँ पर दो बुद्धि कौन कौन सतबुद्धि और घटबुद्धि सनपटा बोले तो कौन कौन बुद्धि सतबुद्धि और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 तो सदबुद्धि किसे कहेंगे सदबुद्धि देखना देखो आगे लिखा भी है दो तीन लाइन आगे सनघटा सनपटा मिला आपका दो तीन लाइन आगे सनघटा तो संगठटा इस प्रकार जो बुद्धि होती है इस प्रकार दो बुद्धि एक सद्बुद्धि है मतलब सत्यो विषय करने वाली बुद्धि और घटको विषय करने वाली बुद्धि बुद्धि का क्या मतलब है ज्ञान मतलब ज्ञान दोनों को विषय कर रहा है ज्ञान दो बुद्धि का मतलब है दो को विषय करने वाली बुद्धि दो बुद्धि का क्या है दो को विषय करने वाली बुद्धि या दो को विषय करने वाला ज्ञान अब लगा इसे जब ये ज्ञान हुआ अयम घटा घट ज्ञान हुआ ना तो इसका विषय क्या है तो घट को विषय करने वाला ज्ञान हुआ अब भूतलम बोला जाए तो ज्ञान किसको विषय कर रहा है घट वाले भूतलम। तो घट को भी विषय कर रहा है भूतल को भी विषय कर रहा है दो दो को विषय कर रहा है ना तो उसी प्रकार यहाँ ज्ञान दो दो सतको और पट को तो मिला सन घटा सन और सन हस्ती बोला हाथी तो ये ये बुद्धि दो बुद्धि का मतलब क्या हुआ दो को विषय करने वाली बुद्धि दो को हाँ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 अपन पटा तो दोनों बुद्धियों में क्या है गत, गत, था था। गत, सब सब, सब है ना दोनों अब्सन घटा यहाँ सत्य घट है पटा में वो घट है नहीं है यहाँ सत्य भी है पे घटपट है, है। अपंक्ति लगाना जिसको जिसको विषय करने वाली बुद्धि विचरित होती है या जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित होती रहती है जिसको विषय करने वाली बुद्धि तो यहाँ न है ना तो जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है उसे कहते हैं जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती उसे क्या कहते हैं तो ध्यान देना सन घटा सनपटा सन डंडा यहाँ सबको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित हो रही है तो सत विषय करने वाली बुद्धि तो एक जैसी सभी स्थानों पर है चाहे सन घटा सनपटा डंडा सत विषय करने वाली बुद्धि सभी जगह है परिवर्तित हो रही हुए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 जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती तो वो सत्य होता है लग गया अब यदि यदया बुद्धि में जिसको विषय करने वाली बुद्धि में विचरित होती है वो असत होता है तो सन घटा सन पटा यहाँ किसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित हो रही है घटौर? हो तो एक ही बुद्धि है सन घटा यहाँ घटा गया यहाँ पर क्या है भी घटाघार बुद्धि यहाँ पर तो किसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित घटो पट गई तो घटपटी हो गया असत लग गया इसी कर इस प्रकार सद सद विभाग बुद्धि के अधीन स्थित होते हैं सद का विभाग बुद्धि के अधीन स्थित होता है बुद्धि के अधीन है सब सब का विभाग या का विवेचन बुद्धि के अधीन है अब समझ गए <cbringen> कि जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है वो सत्य है और ज्ञान देखना सत्य क्या है सत्य परमात्मा है सत्य क्या है विषय <coughs> करने वाली कभी बुद्धि परिवर्तित नहीं होगी जैसे बोले घटा नास्ती सन और अस्थी एक ही है घटा सन बोलो या घटा अस्थि बोलो और जब घटा न अस्ति बोलेंगे ना तब भी वहाँ पर ना के साथ भी अस्थि लगाए कि नहीं लगा है नहीं तो ये अस्थि जो अस्ति बोलते हैं ना है ये क्या है परमात्मा ही है ये क्या है परमात्मा है तो परमात्मा ही है हमेशा तो जो अस्थि से कहा जाएगा वो वहाँ होगा उसको विषय वाली बुद्धि कभी नहीं परिवर्तित होगी जब न लगाएंगे तो वहां भी अस्थि आ जाएगा क्योंकि परमात्मा का अभाव कभी नहीं है पंक्ति लगाना सर्वत्र वे बुद्धि सर्व समाना उपलब्ध होते हैं समानाधिकरण समानाधिकरण स्थल में ऐसे या सर्वत्र समानाधिकरण सभी स्थान पर समाना समानाधिकरण में या समाना सर्वत्र समाना समानाधिकरण में सभी स्थलों में दो बुद्धियां सभी के द्वारा उपलब्ध होती है दो बुद्धियां सभी के द्वारा उपलब्ध होती है दो बुद्धियां कौन सदबुद्धि और असदुद्धि तो जो दो बुद्धियां उपलब्ध होती है इनके विषय में कहते हैं नीलोत्पल व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 विशेषण किस में रहता है विशेष में तो नील किस में रहेगा उत्पल में हाँ विशेषण विशेष में रहता है और विशेषणों विशेषण बउुल से क्या होता है समास होता है विशेषण विशेषण बौलम की वृत्ति नहीं लिखी है ना अच्छा तो अब ध्यान देना तो ये कर्म आ रे समाज में अभिदान में होता है ना विशेषण में होता है अभेदान में होता है कहते हैं ना कि नीलम चातर उत्पलम जो नील है वही उत्पल है या नीलम चातर अभिनम उत्फलम कि नील से अभिन्न उत्पल है तो ये बताइए नील क्या है गुण है और उत्पल क्या है द्रव्य है? है नील किसमें रहता है उत्पल में किसमें रहता है वो वही होता है जो उसमें भिन्न होता है तो? आप बैठे चिटाई पर चिटाई हो गया क्या तो नील उत्पल में रहता है तो उत्पल पर नील एक हुए तो भिन्न हुए तो जब भिन्न हुए तो अभिदान में हो पाएगा अभिदान में नहीं हो, नहीं हो पाएगा उसकी इसकी वृत्ति नहीं लिखी लगू में क्या क्या व्यक्ति याद करने को फल है लोगों से क्या फायदा हुआ तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधार्य एक सूत्र है ना हाँ तत्पुरुषा समानाधिकरण इसका अर्थ क्या है की समान विभक्ति वाला तत्पुरुष समाज की कर्मधार्य संज्ञा होती है समान विभक्ति तो यहाँ नीलम उत्कलम में समान विभक्तिया है ना और समान विभ्यक्ति वाले पद एक अर्थ के बोधक होते हैं तो जो नील है वही उत्पल है तो एक अर्थ कैसे होगा कि वो नील तो उत्पल रहेगा तो एक कर होगा कि भिन्न होगा क्यों भिन्न होगा नील क्या है जो उत्पल में रहता है या उत्पल क्या है नील जिसमें रहता, रहता है तो दोनों एक हुए तो भिन्न हुए तो फिर एक अर्थ का बोध कैसे होगा तो ध्यान देना यहाँ नील का अर्थ है नील गुणवाला नील का क्या है नील, नील वाला। का अर्थ यदि नील गुणवाला किया जाए तो नील गुणवाला होता कौन है उत्पल एक अर्थ हो गया दोनों का दोनों का क्या अर्थ हो गया एक अर्थ हो तो गया जो ध्यान देना उसमें अस्प्रत्य होता है ना? होता है। तो नीलम नीलम, नील रूप इसका है इस अर्थ में क्या हो जाएगा मतवर अश हो जाएगा मतवर की अस्प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ नील का अर्थ नील रूप वाला नील का क्या नील रूप वाला है कौन उत्पल हाँ तो विशेषण क्या हो जाएगा बोलो नील रूप क्या होगा नील रूप और तो ध्यान देना कभी कभी आपने सुना होगा नीलत विशेषण है सुना इस शब्द तो नहीं सुना है तो नीलत विशेषण क्यों कहा जाएगा क्योंकि तो नील पद किसको कह रहा है उत्पल को।, को नील कह रहा है उत्पल को तो उसमें क्या रहेगा नीलत, नीलत तो तब कहेंगे नीलत विशेषण है क्या विशेषण है शब्दों पर ध्यान दो यदि समझना आए तो नील शब्द किसको कहता है उत्पल को थे नील रूप वाला तो नील रूप वाला कौन हुआ उत्पल तो नील किस किसको कहेंगे उत्पल को नील का है नील रूप वाला नील रूप वाला कौन है उत्पल को क्या कहेंगे नील।, नील तो उसमें क्या रहेगा तो इस इस जैसे कहते हैं नीलत विशेषण है विशेषण क्या है देना तो विशेषण क्या है नीलत तो नीलत तो व्यावर्तक है नीलत तो क्या है और जब कहे की नील रूख विशेषण है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 समानाधिकरण या में इसके हुआ वो समझ करके जो नील बनता है उसके साथ समाप्त होता है हाँ। नहीं तो एक अर्थ का बोधक नहीं हो पाएगा कर्मारे समाप्त अब यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर क्या पाठ है कि की नीलोत्पल मतलब नीलोत्पल की तरह समानाधिकरण यहाँ नहीं लेना है लिख लेना यहाँ पर नीलोत्पल की तरह समानाधिकरण नहीं लेना है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 विशेषण से नहीं किंतु ब्रह्म तो निर्विशेष है शंकर सिद्धांत में ब्रह्म निर्विशेष माना गया है निर्विशेष का क्या है? इसलिए नहीं होते अब ध्यान देना तो नीलोत्पल की तरह समानाधिकरण नहीं लेना है समानाधिकरण कैसे लेना है तो भास्कर कहते हैं सन घटाह ये तीन तीन प्रतिथिया यहाँ पर है तीन या तीन प्रकार की प्रतीतियाँ लिखी गई तीन तीन हुए ना एक सन घटा एक सनपटा एक सन हस्ती तो सभी में अंगत कौन है जो सभी में जो वर्तमान है वो परिवर्तित हुआ है नहीं नहीं। तो वो क्या है सब हो गया वो क्या हो गया वो तीनों कालों में रहने वाला हो गया जो परिवर्तित नहीं हुआ वो तीनों कालो में रहने वाला हो गया सत तो और परिवर्तित क्या हो रहा है बोले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 सभी बुद्धियों में जो विद्यमान होता है वो क्या होता है सब सब और लग गया अब इसको बताते हैं तयों बुद्धियों का अर्थ है कि उन दोनों बुद्धियों में तो पहले लेंगे क्या सन घटाहा पहले क्या लेंगे और फिर दूसरा सन पटाहा और फिर क्या हुआ सन हस्ती दो विषय होने के कारण दो बुद्धियाँ कह दिया सन घटा इस बुद्धि के विषय कितने हैं दो इसलिए सन घटा इस एक इसलिए इस बुद्धि को दो बुद्धि कह दिया एक बुद्धि को क्या कह दिया और सनपटा इसके विषय दो हैं इसलिए इस बुद्धि को दो बुद्धि कह दिया सन हस्ती इसके विषय दो हैं इसलिए क्या कह दिया इसको दो बुद्धि तय बुद्धियों करते उन दोनों बुद्धियों में घटाजी को विषय करने वाली बुद्धिचरित होती है या घटाजी को विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित होती है प्रसंगानुसार नष्ट होती है या परिवर्तित होती है कुछ भी अर्थ कर सकते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 उन दोनों बुद्धियों में घटादी को विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित होती है बाद में सन फटा यहाँ घट को विषय करने वाली बुद्धि रही सन अस्थि hey, यहाँ रही घट को विषय करने वाली बुद्धि तो घटादी को विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित होती है और ये अपनी तथा छम और वैसा कह दिया और वैसा कह दिया कहा कह दिया ऊपर कहाँ है ना यदि आप बुद्धि का विषय देख चला ऊपर बोला है ना हाँ छः तथा दर्शितम और वैसा कह दिया गया है कहाँ कहाँ है हाँ। ना तू सदबुद्धि यहाँ ऐसा ना इस वाक्य को कैसे बनेगा तयो बुद्धि हो सदबुद्धि नयो बुद्धि और उन दोनों विषयों में सद को विषय करने वाली बुद्धि विचरित नहीं होती है सद को विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित हाँ जैसे सन घटा सनपटा सन हस्ती यहाँ विषय करने वाली बुद्धि में कोई परिवर्तन हुआ और सब वैसे ही है लग गया ये वाक्य कैसे बनेगा न तो सदबुद्धि बोलो वाक्य बनाओ तो कैसे लगाओगे तुम किस ठीक से बोलो ना तो को पूर्ण करो ना पूरा वापी कैसे दे बनेगा हाँ बोलो ना फिर तो बोलो हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो हुँ? हाँ तू सदुद्धि हाँ तू तय बुद्धि हो सदबुद्धि तू मतलब किंतु उन दोनों बुद्धियों में सद को विषय करने वाली बुद्धि नहीं होती है या परिवर्तित नहीं होती है, है या नष्ट नहीं होती है ये भी बता दिया गया सत्य भी हमेशा बनी रहती है कभी भी कुछ भी बोलेगे सत्य आपकी उसमें होगा ही घटा ना न तो ना के साथ अस्थि लगाएंगे अस्तित्व कभी जो है ना जाता नहीं है ठीक है तो ये सत्य क्या है समझना हो सत्य को खूब समझ लेना जिसको भी विषय करने वाली बुद्धि नष्ट नहीं होती है या परिवर्तित नहीं होती है ऐसा लगा लेना बदलती नहीं है है अब अब ये देखो ये तो विषय तो करने वाली बुद्धियाँ एक जैसी देखी है परिवर्तित हो जाती हैं तो वे कैसे हो गए अचास हो गए सुन सी लगाना तस्मात घुद्धि असत बुद्धि करके इस कारण से क्या तस्मात व्य विचार्थ तस्मात से क्या लेना है व्य विचार्थ विचार होने के कारण घट आदि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 अच्छा यहाँ ध्यान देना व्यविचार होने का कारण है ना क्या कहेंगे घटादी बुद्धि ऐसा लगाइए समझो दोबारा तस्माचार बे विचारा विशार, थे घटादी को विषय करने वाली बुद्धि का व्यविचार होने से क्या कहेंगे घटादी को विषय करने वाली बुद्धि का वे विचार होने से घटादी बुद्धि के विषय ऐसा था घटाधि बुद्धि के विषय इसी प्रकार अब विचाराथ का कि बुद्धि का वे विचार होने के कारण नहीं तो बुद्धि का विचार ना होने के कारण सद बुद्धि का विचार बुद्धि का विषय असत नहीं है विचार किसका होगा बुद्धि का बुद्धि का बुद्धि के व्य विचार से क्या कहेंगे विषय को असत और बुद्धि का विचार ना होने से विषय को क्या कहेंगे सतमीरता से विचार करो नहीं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको पढ़ने ऐसी तो अभी ये क्या बताया इन्होंने कि सत को विषय करने वाली बुद्धि का भी विचार नहीं होता है या सत्य को विषय करने वाली बुद्धि का अभाव परिवर्तन नहीं होता ये ये सत को विषय करने वाली बुद्धि में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन ध्यान देना जब घट है तो कहें क्या कहेंगे सन घटा क्या कहेंगे और जब घट नहीं रहेगा तो सन घटा क्या जब घट नहीं जब घट है तो क्या बोलेंगे सन घटा या घट को विषय करने वाली बुद्धि या सत्यो विषय करने वाली बुद्धि या दोनों को विषय करने वाली बुद्धि या घट हो जाए तो बोल कि तो घट के नष्ट होने पर घट बुद् तो बुद्धि रही और सद बुद्धि रही यहाँ पर नहीं।, नहीं सन घटा घट है तो बोले में सन घटा तो यहाँ बुद्धि किसको विषय कर रही सत को घट को लेकिन जब घटी नहीं रहा तो सन घटा इसी प्रतीति होगी घटी नहीं, नहीं।, नहीं रहेगा तो सन घटा इसी बुद्धि होगी तो घट विषय बुद्धि हुई तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है की इस प्रकार घट इस प्रकार क्या है की सद को विषय करने वाली बुद्धि का भी विचार हो गया का है, घटे भी नष्टे, का, भी होने पर, को भी करने वाली का होने घट का विनाश होने पर घट को विषय करने वाली बुद्धि का वे विचार होने से सद को विषय करने वाली बुद्धि का भी वे विचार होता है मत समझ आई घटा घट है तो सन घटा इसी बुद्धि हुई ये बुद्धि मतलब सब को विषय करने वाली बुद्धि और घट को विषय करने वाली बुद्धि जब घट नहीं रहा तो सन घटा इसी बुद्धि होगी तो जैसे घट को विषय करने वाली बुद्धि नहीं हुई वैसे को विषय करने वाली भी बुद्धि नहीं हुई ना ये नंका है कि घट विनष्ट होने पर घट को विषय करने वाली बुद्धि का व्य विचार होने पर सद को विषय करने वाली बुद्धि का भी व्यविचार होता है घट बुद्धि करते घट को विषय करने वाली बुद्धि और सद बुद्धि करते सद को विषय करने वाली बुद्धि इसी क्षेत्र तक क्या है इसी चेत क्या है हाँ चेत करता होता यदि चेत घट नष्ट है, चेत करना पहले कर सकते यदि ऐसा कहना चाहे चलो वही रखो इसी चेत चेत से कम है फिर ये समाधान दिया जाता है, ना से ऐसा नहीं कहना ध्यान देना घट नष्ट हो गया तो घट से बुद्धि नहीं होगी तो सब बुद्धि भी वहां लेकिन जब ये घट नष्ट हो गया तो सन पटासन दंडासन अस्थि ऐसी प्रती होगी कि नहीं होगी घट नष्ट हो गया तो में पटह प्रती होगी कि नहीं होगी घट नष्ट होने पर सन घटा ये प्रती नहीं होगी या घट नष्ट होने पर सन घटा बुद्धि नहीं होगी तो सनजंडा इसी बुद्धियाँ तो होंगी ऐसी तो होंगी ना तो ये समाधान दिया जाता है कि घट के नष्ट होने पर सदबुद्धि का अभाव नहीं होता है क्योंकि पट के होने पर सनपटा इस प्रकार सदबुद्धि हो जाएगी और मतलब पट के घट के जाने पर सनपटा इस प्रकार क्या हो जाएगी सत को भी सेकने तो सब को विषय करने वाली बुद्धि रहेगी की नहीं रहेगी तो सब को विषय करने वाली बुद्धि में कोई विचार तो हुआ नहीं क्यूँकी सब को विषय करने वाली बुद्धि फट को लेकर हो जाएगी दंड को लेकर हो जाएगी हम तो लगाना ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि पटादी में भी सदबुद्धि देखी जाती है ऐसा लगाना क्योंकि पटादी के होने पर भी क्या कहेंगे पटादी के पटादी में नहीं बल्कि पटादी के होने पर घटे भी नष्टे था ना तो यहाँ पटा दो सब पे पटाजी के होने पर पटादी के होने पर भी सद्बुद्धि देखी जाती है किस प्रकार सनपटा अब एक बात पर ध्यान देना सा सद्बुद्धि विशेषण विषय वह सदबुद्धि विशेषण को ही विषय करने वाली है विशेषण को ही अब ध्यान देना आप सनपटा सन सुन सी ऐसी जो तो बुद्धियाँ बताई थी तो कहते हैं कि वहाँ पर सत्य है आपका विशेषण है और घटादी क्या है विशेष है ऐसा यहाँ पर अभिप्राय है अभी थोड़ा सा विशेषण दिशेशन, विशेष में व्यक्त्यास भी सुन लेना थोड़ा विशेषण क्या होता है जो विद्यमान सतीवर्तकत्व जो विद्यमान होकर के व्यावर्तक होता है उसे क्या कहते हैं विशेषण कहते है। जो है? हैं जो विद्यमान होकर व्यावर्तक होता है व्यावर्तक होता है मतलब भेद ज्ञान कराता है उसे कहते हैं विशेषण जैसे नील उत्पल में विद्यमान रहता है ना नील मतलब नीलगुण या नीलतु नीलत उत्पल में विद्यमान रहता है ना नीलत उत्पल में विद्यमान होकर के व्यावृति कराता है या भेद ज्ञान कराता है तो उसे क्या कहेंगे विशेषण विशेषण भेद ज्ञान कराता है कि जैसे जब नील कहेंगे तो उत्पल रक्त नहीं है उत्पल रक्त नहीं है तो विशेषण क्या करता है भेद ज्ञान कराता है मतलब भिन्न प्रकृति कराता है उपलक्षण में यही अंतर है उपलक्षण तो ऐसा होता है अविद्यमान सबको तो अविद्यमान होकर के व्यावर्तक होता है तो अभी अपने यहाँ देखेंगे तो विशेषण और विशेषण जिसमें रहता है उसे क्या कहते हैं विशेषण उसे विशेषण क्या होता है व्यावर्तक जब नील कहा जाए तो रक्त उसपल से व्यावृत्ति हो रक्त उसपल से भेद हो गया अभी यहाँ इस सूत्र के महाभास में विशेषण और विशेष में व्यक्त्यास कहा गया है पतंजलि ने बताया है कि वहाँ नीलत को विशेषण बना सकते हैं और उत्पल को विशेष से और इसके विपरीत उत्पलत को विशेषण बना करके नील को भी विशेष बना सकते हैं ऐसा पतंजलि ने वहाँ कहा है जैसे धन लेना खंडा को समझते है जिस गाय सिंग टूट जाए तो क्या कहेंगे खंडा और सिंग नहीं निकले तो क्या कहेंगे मुंडे हवा खंडा गु मुंडा गौ ऐसा महाभारत में दिया है तो जब खंडा गौ है ना गौ कैसी खंड है तो उसका विशेषण क्या हुआ खंडक, खंडक मुंड विशेषण तो क्या हुआ मुंडक और विशेष गौ है ना क्योंकि जब खंडक कहा जाए तो क्या है कि आपको पूर्ण सींग वाली गाय नहीं लेनी है या मुंड गाय नहीं लेनी है और जब मुंडा गऊ कहा जाए तब ऐसी गाय नहीं लेनी है खंड सिंग वाली नहीं लेनी पूर्ण सिंह वाली नहीं लेनी तो ये सब तो पतंजलि यहाँ पर बताते हैं जैसे यहाँ पर खंडा मुंडा विशेषण है वैसे तो खंडा मुंडा विशेष भी बन जाएंगे गो विशेषण बन जाएगा जब बोले खंडा गो को तो यहाँ विपरीत कैसा समझेंगे कि खंड कौन है गो खंड कौन है तो यहाँ पर गो है विशेषण गो क्या है कैसे कहते हैं कि गो कहने से क्या है की यहाँ पर महिश को नहीं लेना है गो कहने से क्या है तो, तो यहाँ पर गो पर जो है महिष से जागृति कराता है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 शुरू में ही उसके मंगला चरण में ही ये ये बात आया नीलोत्फलम किया तो दिनकरी के अनुसार ये बताइए यहाँ नीलोत्फलम में विशेषण कौन होगा विशेष कौन होगा आप दिन दिनकरी पढ़े कल बताइए और तो महाभाष्य के अनुसार बताया तो ये ध्यान देना तो यहाँ पर बोलेंगे तो विशेषण को विषय विशे करने वाली कौन है सब ये बोल रहे हैं ना तो वहाँ को क्या माना गया है विशेषण गोटा सब और तो घटपट को क्या माना गया विशेष लोटक पर ऐसा माना गया है मतलब विशेषण पहले और विशेष ऐसा तो माना गया है तो ये, ये क्या समी यहाँ पर अपनी तो ये, क्या है विशेषण सादु सुद्धि विशेषण को ही विशेष करने वाली है विशेषण है ना वत को विशेषण माना गया है और फिर कल ओम फोन मरा फोन जो असक हो गया आने जाने वाला